काशी और काबा गिरनार और गिरनारिखरची सब खाली पड़े हां कभी सदियों पूर्व कोई दिए वहां जले थे उन दीयों के कारण तीर्थ बन गए लेकिन दिए तो कब के बुझ गए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 बुझी नहीं गए दीयों का तो नाम निशान ना रहा लेकिन दीयों के आसपास पंडितों की भीड़ इकट्ठी हो गई चालबाजों की भीड़ इकट्ठी हो गई शोषकों की भीड़ इकट्ठी हो गई और वो शोरगुल मचा रखते और वो लोगों को डरवाते रहते हैं और प्रलोभित करते रहते और लोग चलते जाते लोग आते जाते लोग सोचते हैं काशी पहुंच गए तो सब ठीक हो जाएगा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 कहते हैं काशी में तीन तरह के लोगों की भीड़ है बाढ़ और सांड शंकर जी के प्रभाव से मस्त होके घूम रहे हैं राडे इकट्ठी हो गई क्योंकि आखिरी करवट लेने के लिए और कोई अच्छी जगह नहीं और बाढ़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 दिखाई पड़ गया होगा ये तीनों पहचान में आ गए होंगे भीखा को कि कुछ राणे हैं कुछ सांड है कुछ बाण है कुछ काशी में है नहीं लौट पड़े खाली हाथ बहुत उदास आखें गीली थी अब कहा जाए सोचा था काशी में मिलन हो जाएगा अब काशी में नहीं मिला सदगुरु तो कहां मिलेगा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 बस पूछने लगे भीखा कि गुलाल कहां गुलाल कहां मिलेंगे गुलाल कोई बहुत ख्याति नाम व्यक्ति ना थे ख्यातिनाम व्यक्ति तो काशी में थे उनके पास तो जाके देखा आया था भीखा कुछ पाया नहीं था खोजते खोजते छोटे से गांव में जिसका नाम भी तुमने ना सुना होगा नाम था गांव का भुरकोड़ा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 एक छोटा सा गांव होंगे दस पांच झोंपड़े नाम ही बता रहा है भोरकोड़ा वहां गुलाल मिले और गुलाल को देखा कि न भीखा ने ही केवल पहचाना गुलाल ने भी पहचाना इस बारह वर्ष के बच्चे को एकदम उठा के अपने पास बिठाए अपनी गद्दी पे बिठाया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 इसको ऐसा सम्मान दिया जिससे कोई सम्राट हो भीखा गुलाल के हो गए गुलाल भीखा के हो गए फिर भीखा ने छोड़ा ही नहीं भुरखुड़ा गांव को फिर छोड़ा ही नहीं वहीं मरे वहीं गुरु चरणों में ही मरे वहीं रहे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 निपट लागी चटपटी मानो चारोपन गए बीत और फिर ऐसी आग जली वो जो राम से प्रीति लगी तो ऐसी आग जली कि लगा बारह साल में ही चारों बीत गए जैसे मैं बूढ़ा हो गया जैसे बीत गए चारों अवस्थाएं चारों आश्रम एक साथ बारह साल में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 जो टूटेंगे आज नहीं कल जबकि लोग बड़ी योजनाएं और कल्पनाएं बनाते हैं। जो कि सब दूल दूसरित हो जाएंगी लेकिन अगर राम नाम की धुन बज जाए शाश्वत की धुन बज जाए तो सब समय व्यतीत हो गया मौत सामने खड़ी हो जाती नहीं खानपान पान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 मेरा कोई भी नहीं है इस जगत में ऐसा अकेला हो गया हूं बहुत डर लगता है बारह साल का बच्चा ढूंढत व्याकुल वस्तु जन के हाथो कछू गिर पड़ो मेरी दशा वैसी है जैसे हाथ से किसी के कोई बहुमूल्य वस्तु गिर पड़ी हो और वो ढूंढता हो पागल की तरह और मिलती ना हो सत्संग खोजो चित्त सो जह बसत अलख अलेख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 तो भीखा ने कहा गुरु प्रताप साध की संगति